CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला कविता मंजरी इस श्रृंखला में आज सुनते हैं छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता मैं सबसे छोटी होऊ मेट्रो कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कुछ प्रमुख कवियों की रचनाएं इस क्रम में आइए सुनते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविता मैं सबसे छोटी हूं मैं सबसे छोटी हूं तेरी गोदी में सोऊं तेरा अंचल पकड़ पकड़कर फेरू सदा मां तेरे साथ कभी न छोडू तेरा हाथ बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात अपने कर से खिला धुला मुख धूल पोंछ सज्जित कर गात थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात ऐसी बड़ी न हूं मैं तेरा स्नेह नखों में तेरी अंचल की छाया में छिपी रहूं निस्पृह निर्भय कहूं दिखा दे चंद्रोदय मैं सबसे छोटी हूं तेरी गोदी में सो तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा मां तेरे साथ कभी न छोडू तेरा हाथ मित्रो कविता के माध्यम से कवि अपने बचपन की मां से अलग न होने की कल्पना को बड़े ही सुंदर ढंग से व्यक्त किया है मां शब्द और उससे जुड़ी हुई बचपन की हर याद जीवन को हमेशा ठंडक देती है चाहे वो मां का प्यार हो और चाहे मां की फटकार ही क्यों ना हो कविता में कवि वात्सल्य रस से ओतप्रोत एक छोटी बच्ची के रूप में कामना करता है कि वो अपनी मां के आंचल से कभी अलग नहीं होना चाहती क्योंकि मां का आंचल ही बालक के लिए सबसे आनंददायक और सुरक्षित जगह है बचपन से ही मां के प्यार से वंचित कवि पंत ने अपनी कल्पना का सजीव चित्रण किया है मां की महिमा के बखान पर अनेक सुंदर कविता रचने वाली कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने मां के प्यार को इस प्रकार बताया है अपनी कविता बचपन में मैं रोई मां काम छोड़कर आई मुझको उठा लिया झाड़ पोंछकर चूम-चूमकर गीले गालों को सुखा दिया मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदन वन सी फूल उठिए छोटी सी कुटिया मेरी मां ओ कह कर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी मां ओ कह कर बुला रही थी मिट्टी खाकर आई थी कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने लाई थी मित्रों मां के लाड प्यार से हम सभी परिचित हैं तो क्यों ना हम भी मां के लाड प्यार के बारे में कुछ पंक्तियां अपने से लिखें और देखें कि वे पंक्तियां कविता बनी हैं या कुछ और तो लिखिए ना जिसे हमने अपनी आंखों से देखा है कानों से सुना और अनुभव किया है मैं सबसे छोटी हूं अभी आप सुन रहे थे यह कविता